प्रथम पुत्र अथ ओम पाचन श्रीयाग अनुभव बोला अनुभव है ना अनुभूत कृष्ण बोला अनुभव अनुभव इतिहास अनुभव विषय षयास प्रत्य स्मरती स्मित प्रत्ये स्मरती प्रत्यय स्मरती प्रत्येक करता है ज्ञान का चिंत स्मरती प्रत्यय सेमरण करोति अथवा विषय से ग्राह्य क्रमणुवस्ट स्वाभाव तज सकार ग्राह्यमें ग्रावी अवस्थाक्रमणस्वाद ग्रहोत्पादन था ल्यूट करके ग्रहण ज्ञान उत् होता है ग्राह्यकर्मी होता है ग्रहण का विषय ज्ञान का विषय ग्राह्य जी ग्राह्यक्रमणस्वाद अभवस्थ ग्राह्यक्रमणस्वाद ग्राहन प्रवण प्रवण होता निम्न नित तो अथवा अनुरत्त तो है अनुभव ग्राही को तो ही झुका रहता है अनुभव ज्ञान होता है ज्ञान विषय से हो जाता है घट ज्ञान हुआ तो घट अनुभव घट प्रवण घट के ओर ढालू है निम्न है घट में अनुरगा घट विषय के घट विषय प्रधान होता है और गणुता जो बताए घटजात घटक स्वानुभव बाबा सप्ते क्या ना सपद से क्या ना अनुभव स्वानुभव बाबा विषय का अनुभव का अपना अनुभव नहीं बता है जो घटका अनुभव ता है घटत अनुभव अनुभव का विषय स्व अनुभव अनुभव का अनुभव नहीं होने से जो घटक घटकाुभवस्कार अभवजन्य संस्कार तो स संस्कार है, संस्कार, ग्राह्य विषयकुभवजन्यकार ग्राह्यम स्मती ग्राह्य घटको ही स्मरण संस्कार ये प्रतिभा तो लगता है घटक ही स्मरण होगा ज्ञान का नहीं अनुभव मात्र अवजन तस्त अवेती प्रतिभा संस्कार घटाता नहीं हुआ अनुरोध से हुआ अनुभव मात्र जनता था अनुभव मात्र नहीं जनता संस्कार अनुरोध से संस्कार उत्पन्न होने से संस्कार अनुभव को स्मरण कराएगा इसी प्रतिभा लगता है इसे विचार करते दोनों प्रकार क्या अनुरोध का स्मरण कराए स्मरण करता है तब अथा अच्छा विषय का स्मरण करता है दोनों प्रकार भान होने से विचार करते हैं ग्राह्य प्रधान अनु अनुभव अपना अनुभव नहीं होने से विषय का स्मरण कराता है ये लगता है किंतु संस्कार अनुभव मात्र जनित संस्कार की उत्पत्ति के लिए विषय तो कारण नहीं है अनुभव कारण है इसलिए अनुभव नहीं वह स्मारय यही धन लगता है उत्पत्ति उभय स्मरण अवधारयती विचार करके नित्य करके उभय स्मरण विषय का स्मरण होता है ज्ञान का भी स्मरण होता है अवधारित ग्राह्य प्रवणतया ग्रहे उपर तब ग्रहे विषय प्रवण होते ग्राह्य उपर स्मरण होता है ग्राह्य संबद्ध ग्राह्य कोई स्मरण कराएगा परमातस्तु ग्राह्य ग्रहणे उभय तेराकार निर्दार प्रकाशय परम तथा ग्रह्य ग्रहण वही ग्रह्य ग्रहण तो ग्रह्य तो ग्रहण धा तो ग्रह्योपर तो प्रत्यय ग्रहेण उतर तो। ग्रहे उपलस्थ ग्रहे विषय से उतर है विषय ग्रह्य उसेपल प्रत्यय उससे है उससे सबद ग्रहेरी है। ग्यान, ग्यान होता है ज्ञान जो घट ज्ञान पट ज्ञान होता है ऊपर रूप शब्द ज्ञान होता है तो ग्राहे से संभव ग्राह्य विशेष ग्राह्य ही विशेष है ज्ञान का ज्ञान का कोई आकार नहीं है अर्थ नहीं वो विशेष हो निरात या बुद्धि निराकार अर्थ से विशेष तो आता है इसलिए अर्थ के द्वारा ही विषय के द्वारा ही ज्ञान में आकार आता है ग्राह्य उपरत ग्राह्य विशिष्ट होता है अनुभव प्रत्य ग्राह्य ग्राह्य दूसर ग्राह्य संबद्ध रहे इसलिए ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्वाच ग्राह्य और ग्रहण ग्राह्य ग्रहण हो गया ज्ञान उभयाकार निर्वास उभयाकार भी दान होता है स्मरण होता है ग्राह्यकार और ग्रहण आकार भी उभयाकार टीका में क्या ग्राह्य ग्रहण उभय तय आकार उभय ग्राहे ग्रहण दोनों का आकार आकाश का तो सर्वतम निर्भात निर्भात दोनों को प्रकाश करता है को गंछा गंछा को ग्राहे को भी ज्ञान को भी निर्भाष का प्रकाश आगे भाषण में ध्यान तथा जातीयक संस्कार आरभते दोनों को प्रकाश करते तथा जातीय ग्राहे ग्रहण उभय जातीय का संस्कार चित्त में आरंभ करता है प्रत्ये करता है ज्ञान स संस्कार ग्राह्यग्रह का स्मृति जनयती स संस्कार स्मृति जनयती सव्यंजकांजन सद्यंजक अंजन ये सद्यंजक्यंजकृति कामें व्यंजकारण संस्कार अंजन अनुका आकार ये सव्यंजक अंजन आकार ये कारण आकार कारण विषय अच्छे स तथोत तो कारण आकार आकार संस्कार का कारण विषय अनुभव संस्कार अनुभव से सेवा अनुभव में विषय रहता है विषय अभव इसलिए तो कारण आकार स्व्यंजक हो गया स्वरण आकार तो तदाकर में तदाव स्मृति तो कारण आकार विषय ज्ञान उदय का है स व्यंजतांजन का दूसरे प्रकार विग्रह यदि व्यंजकता तो उद्बोधक अंजन ये तलाभिमुखीकरण स्व्यंजतांजन स व्यंजक नंजनम ये व्यंजक उद्बोधक संस्कार से स्मरण होता है संस्कार उद्बुद्ध होने पर स्मरण होगा बहुत संस्कार अभी है सर्व का सर्व विषय स्मरण नहीं होता है जिस संस्कार उद्बुद्ध होता है उस विषय का होता है कभी कभी किसका स्मरण करना चाहते तो है संस्कार उद्बुद्ध नहीं होता तो स्मरण नहीं होता है संस्मरण के लिए संस्कार होने पर भी संस्कार का उज्जवल भी कारण है इसलिए सब व्यंज कांगन हो गया संस्कार का व्यंजत है कलाभिमुखकरणि संस्कार कलामुखकरण संस्कार का फल है स्मरण स्मरण को अभिमुख करना फल देना व्यंज के द्वारा संस्कार उद्बुद्ध होने पर जो उसका फल के लिए हो जाता है फल तीन अभिमुख हो जाता है तो ये संस्कार ता से जनसंस्कार तदा्यग्रहणोदयात् का जान तदारा तदाक का ग्राह्य ग्रहणोदयात्मिक और ज्ञाचारोन प्रकार स्मरण तो जन जन स्मरण करता है संस्कार न कारण विचारण बुद्धिस्मरण साधि कस्तरी विषय है कारण भी ग्राह्य ग्रहणोदयाकार स्मरण भी ग्राह्य ग्रहण उदयाकार हो तो कारण के स्मरण का कारण ये अनुभव अनुभव भी विषय विचित तो होता है विषय ग्राह्य अनुभव ग्रहण ग्राह्य ग्रहण उदयाकार अनुभव होता है तदा का संस्कार हुआ तदा का स्मरण हुआ बुद्धिस्मरण दोनों समय में गया, दो दोनों हो गया कारध्य दोनों में गया कारण विचार ग्राह ग्रहण में ग्रहकार तो दोनों में क्या विशेष है कि तथा त्रहणाकरपूर्वा बुद्धि ग्रध्याकार पूर्वा स्मृति ये दोनों में भेद होगा तेरमध्ये बुद्धिस्मरण मध्ये तय तत्र बुद्धि स्मरण दोनों में से बुद्धि क्या चेहद ग्रहण आकारपूर्वा बुद्धि पूर्वा तो प्रधान ग्रहण आकार पूर्व प्रधान यहाँ बुद्धि सा बुद्धि ग्रहण ज्ञानाकारे पूर्व बुद्धि ने ज्ञानाकार प्रधान ज्ञान ग्रहण प्रधान बुद्धि बुद्धि ग्रहण ज्ञान दोनों एक बुद्धि ग्रहण आकार प्रधान बुद्धि ठीक है ग्रहण का तो उपाधान उपाधान ग्रहण ग्रहण करना उपाधान न तो गृहित उपादान कब होती उपाधान ग्रहण हो जाए अगृहित का ग्रहण होता है जो गृहत है उसका ग्रहण नहीं होता है वस्तु अग्रहीत ग्रहण करेंगे जो पहले आत्म उसका ग्रहण किया हो तो गृहत है इसे क्या ग्रहण हो जाए अगृहित का अगृहित का ग्रहण करने से अनधिगत गोधन बुद्धि ऋतिकम अनधिगत अज्ञात का गोधन बुद्धि अनुभव होता है अज्ञात का ज्ञान स्मरण होता है ज्ञात का ज्ञान अधिगत का ज्ञान होता है स्मरण में जो स्मरण करेगा पहले उसका अनुभव हुआ था किन्तु बुद्धि में अनधिगत का तदन न जो ग्रहणाकार कहने तो से ग्रहण हो उपादान ग्रहण गृहित का नहीं होता है होता है इससे अनधिगत घोषणा बुद्धि हो गया अज्ञानता तो का ज्ञान बुद्धि की रूप ग्रहणाचार है ग्रहण रूपम ग्रहण रूपम पूर्वकार प्रधान व्यक्ति बुद्धि में प्रदान हो गया ज्ञान ज्ञान रूप प्रदान प्रधान पूर्वकार प्रधान सा तत्वता तत्वता सा बुद्धि ग्रहणाचार पूर्वा इसे कही गई ग्रहणाचार पूर्वा इसमें बुद्धि ग्रहणाकार पूर्व यस्य विद्या ग्रहण आकार तो ग्रहणाकार तथा ग्रहण रूप प्रधान अन्य पदार्थों की दुखी उसे प्रधाने ग्रहण तो बुद्धि और ग्रहण दोनों में भेद नहीं है अभेद होने पर भी विकल्प किया गया विकल्पित अयम अभेदेति बुद्धि ग्रहण गुण प्रधान भावती बुद्धि और ग्रहण में यद्यपि दोनों एक है बुद्धि है उसमें के ग्रहण होता है तो ग्रहण पूर्वम प्रधान बुद्धिया बुद्धि ग्रहण पूर्वार्थित कहा गया तो बुद्धि को प्रधान कर दिया और ग्रहण को गम भाव कर दिया बुद्धि ग्रहण गुण प्रधान भाव विकल्प नायता अभेद में भेद अर्पित होता है पुरुष तत्व चैतन्य इस प्रकार यहा ग्रहण बुद्धिया ग्रहण रूप और बुद्धि में गुण प्रधान भाव कर दिया अभेदन तो कर दी भेद विकल्प कर दी ये हो गया ग्रहण प्रधान तथान ज्ञान प्रधान बुद्धि और ग्राह्य आकार पूर्वा स्मृति ये तो हो गया अगृहित का ग्रहण होता है ज्ञान ग्राह्य आकार पूर्व पूर्वता प्रथम यहाँ पहले पूर्वता तो प्रधान यहाँ पूर्वता तो प्रथम यहाँ यहाँ प्रथम ग्रह्याचारहले अनुभवाता अभी स्मरण सा तथा होता स्मृति ग्रह्याचारूर्वा के इधमे तो ग्राह्याचार्थ ग्रहत्व ग्रह्याचारे जो ग्रह्य ग्राह्य पूर्व ग्राह्य पूर्व यदि वृत्तींतर विषय की तत्व अन्य वृत्ति का वित्तीय से ग्राह्य पूर्व हुआ ग्राह्य विषय पूर्वक है अन्य ज्ञान का विषय हुआ था अभी जिसका स्मरण हो रहा है उसका पहले ज्ञान हुआ था वृत्त्यंतर सत्यांतर ज्ञानांतर अन्य वृत्ति का विषय हुआ था ग्राह्य वृत्त्यंतर विषय की तत्व और समय वृत्तंतर विषय यही ग्राह्य में पूर्व अर्थात तो पहले उसका ज्ञान हुआ था तब हमें मनुष्य क्या हुआ वृत्तंतर विचय कृतक गोचरा स्मृति ज्ञान विषय के स्मृति वृत्त्यंतर विचय कृतक अन्य वृत्ति का विषय क्या विचय हुआ ऐसा जो विषय उत्तर विचय करने स्मृति होती है अभी जब स्मृति होती है तो उसका ज्ञान हुआ था ये चिंता ग्राह्य कार्यक्रवा कानती पूर्व पहले बात है ग्राह्य कारण ग्रह पहले ग्रहण हुआ का विषय का अविस्मरण होता है स्वयं असंप्रोषु का संप्रोषण पहले अनुभव स्मृति का जनक अनुभव संस्कार के द्वारा अनुभव का विषय ही अविस्मारण का विषय होता है जनक का जो विषय उसका अपना विषय हुआ इसलिए असंप्रमसप्रमसन हुआ यदि जनक अनुभव के विषय से अधिक विषय हो जाए तो संप्रम हो जाएगा स्मरण में ऐसा नहीं होता है अनुभव के विषय के विषय अधिका विषय नहीं होता है समान हो सकता है नहीं हो सकता है इसलिए अधिक में अंतर असंप्रमु पहले कहाता है नो अति स्मृति राप्रमु अभी तक स्मृति में भी संप्रम ते दस पिता अभी तेज कलांतरा अनुभूत अनुभूत देश कालांतर संबंध में स्वप्ने स्वप्न में पिता दे अपि जित देश में उनको कभी नहीं दिखाता था अनुभूत देश कालांतर संबंध देश कालांतर त्यागे देश कालांतरात अति के देश कालांतरा अनन भूतस्वर देश संबंधम में पुराने बना कैसे देश पेट का दस्तराेशगे अनुभूत लेखना है देश काला अनुभूत स्वरदेश कालासदेखना है देश काला त्यागत अनुभूत देशांतर में अनुभूत है कालांतर अनुभूत कोई अन्य देश में देखा था अन्य काल में देखा था जिस देश में जिस काल में नहीं देखा था उस समय देखता स्वप्न में इसका पिता हमारे लिए स्वप्न में देखता करता है पिता को देखा था कहें स्वप्न में देखा था दूसरे स्थान पर अनुभूत तत्व भूतपूर्व तरह जो पैदा अनुभव नहीं किया गया था देश काल उसी के साथ संबंध दिखाते हैं अन्य देश में अन्य काल में पिता का संबंध जो पिता हो तो गए संबंध स्वप्न में दिखता है तो फिर क्या हुआ स्वप्न में तो संप्रम से हुए देश काला का अनुभव नहीं हुआ था पहले संस्कार नहीं था स्वप्न में दिखता है इसलिए क्या कहा सास दी सास नीति दो प्रकार दो प्रकार कहते भावितमर्तव्यास्मर्तव्या चो प्रकाश दो भावितमर्तव्या भावित भावीता स्मर्तव्या भावितानि सा मृति सा स्मृति भावितमर्तव्या भावित संस्मी तो भावित कलितमर्तव्य कल वास्तव नहीं स्मर्तव्य स्मरण का विषय कल्पित हो हो तो गया भावित समस्तव्या स्वप्न में जो स्मरण होता है उसका वित्त कभी वास्तविक है कभी कल्पित होता है वास्तव नहीं पिताजी का देखा हो गया भावित समस्तव्या अभावित समस्तव्य अभावित का कल्पित नहीं वास्तव्य जो स्मरण कर आए वक्त में पहले दिखाता पहले जैसे देखाता स्मरण होगा उसका नाम हो गया अभावित समस्तव्या स्मर्तव्य स्मरण का विषय भावित हो गया कल्पित स्मर्तव्या दो प्रकार है व्याख्या तो है भावित कल्पित स्मर्तव्य यया एक वो करोगा वोतन करें तो बन जाए भावित स्मर्तव्य यया स्मृत्या अथवा भाविता कल्पिता स्मर्तव्य भाविता स्मर्तव्या स्मृतिया भावी तस्मर्तव्य स्वप्न भावित समर्तव्य है अभावित तो समर्तव्य है mm. भावी तस्मर्तव्य तो स्वप्न में जो स्मरण होता है हमेशा ही कल्पित ही होता है कभी कभी पहले देखा था कभी कभी संस्मरण अभावित भावी तस्मर्तव्य कभी कभी अभावित भी नहीं जिसको सुप्रम देखता है पहले उसका संस्कार हुआ था ऐसे स्तरी में चाह दृष्टंत अधतंत अस्वतंत्र सर्व पशु आया तो अनुभव से संस्कार होता है संस्कार से समान होता है तो कुछ इस जन्म में देखा कुछ अन्य जन्म में देखा और कुछ ऐसा होता है जो संस्कार मिल करके स्मरण में दिखता है देखा था पिता को पहले और अन्य देश काल में है अभी अन्य देश में अन्य काल में है तो उसके साथ पिता का संबंध देख लेता है जिस देश काल का अनुभव किया था उसके ही दिखता है कि केवल पिता का अन्य देश कार्य के साथ संबंध नहीं दिखाता था पिता को देखा था पहले और अन्य देश कार्य को भी देखा है जिस देश देशकालय में पिता को नहीं दिखाता था वो अभी ऋषिकेश में आ है। तो है गया है पिता हे मर का पता नहीं अभी देखता है बात करता है पिता चलो घर में डाल जाते हैं <laughs> पिता खुश हो जाएंगे कि हाँ लड़का साधु करके बड़ा ये जो तो का लड़का अनुभव हुआ है पिता का वो अनुभव था मेरी कभी संस्कार होकर सपना हो जाता है सपने में कभी कैसा होता है पेड़ी के ऊपर चढ़ा उसके ऊपर देखा तलाब स्नान करते तलाब भी देखा पेड़ है कभी पेड़ में चढ़ा भी और सप्तन मेरे साथ तेरे को तका और उसको देखा तला तला स्नान कर ले ये दोनों मेरी करके तभी हो जाता है कि तो कोई सोता है ये हो गया कल्पित विषय क्योंकि पिता को देखा देश को देखा था किंतु जिस देश का अभी सपन में दर्शन होता है देश के साथ पिता का सम्बोध वो पहले नहीं दिखाता वर्तमान टिके देश में पिता का संबंध पहले नहीं दिखाता अभी देख रहा है तो भाभी तक और भयवी तक मर्तव्य स्वप्न भावित अस्मतव्या जागृत समय तो अभावित स्मृतव्या जागृत कारण स्मरण करता है अभावी तस्मृतव्य वास्तव में, ठीक है अभावित का तो अकल्पित कारणार्थी रहती आवे ने स्मृति रखित विपर्य स्वप्न में जो देखता है वस्तु तो वो स्मृति नहीं है जो ने जो स्वप्न में देखा है जिसके लिए शंका हुई ये कहा वस्तुत नय स्मृति अति तो विपर्य सपने में जो दिखता है ब्रह्म ज्ञान है स्मरण नहीं है सप्ने तो इस प्रत्यक्ष दिखता है स्मरण का स्मरण कि समय तो आँख कर स्मरण करता है साथ ही बैठता है स्मरण कुछ दूसरे कर रहा है किंतु सपने में आँख देखता है व्यवहार करता है व्यतीत करता है इसे ब्रह्म ज्ञान है मिथ्या ज्ञान अतिक्षण सपना है संस्कार के लिए किन्दु स्मृति नहीं कलक्षण उत्पन्नता जितोचन है प्रतिष्ठम पर लक्षण उत्पन्नता स्मृत्याघातया तो स्मृति रूप का अच्छा। तो उसको स्मृति कही गई स्मृति रूप से कहा गया क्यों स्मृत्याघातया स्मृतिगत आभा संस्कार स्मरण जैसे लगता है इसलिए स्मृति कही गई प्रमाणाघास प्रमाण परमाणा भाष को प्रमाण कर देते हेत को हेतु बना देते हेतः हेतु बनाते बनाते हैं बड़ा कठिन प्रश्न हैतु करते कभी असदेश के हेतु बना करिए कई अनुदान करते क्या उदाहरण गुरवार मन भी करते क्या तो? तो देते तो <laughs> दे कार्य है, हो हां, निस्टे है।, निस्टे का है।, है। तो अन्य होगा हाँ शब्द नित्य है। कार्य में क्या? शब्द नितः शब्द नित्य है घाटो नित्य कार्य देते हैं ना अस देते नित्य तो हेतु बनाया हेतु नहीं है अपने साध्य को साधन करने के सामर्थ्य नहीं हेतु आभा हेतु हेतु शब्द कह देते हैं प्रमाणाघात को जैसे प्रमाण कर देते हैं जैसे स्मृति आघात को स्मृति शब्द से कह दिया स्वप्न तो स्मृति नहीं है स्मृति आघात स्मृतिगत आभा करते स्मृतिभा हेतु आधुत हेतुगत आभा हेतु वास्तव हेतु नहीं कस्मा पुनर अंत्य तो स्मृतिपन वृत्ति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति काों का अंत्यस्मृतिपनता सर्वास्मृत प्रमाण विपर्यलद्रास्मृती प्रमाण विपर्यलद्रास्मृती वृत्तीना स्मरण होते हैं इसलिए स्मृति को पीछे रखा स्मृति जितने है पहले प्रमाण से अनुभव हुआ ब्रह्म ज्ञान से आगे स्मरण होता है ब्रह्म ज्ञान के आगे संस्कार बनता है में तर्क देखा दौड़ा आकर के घर में बैठा है अभी तर्क को तो तो स्वच्छ करके बैठता है तो दैनिक कंपनी बड़ बड़ा तर्क है स्मरण होता है तर्क को देखा था ब्रह्म ज्ञान ने तर्क देखा तो स्मरण करता है जिसको जी चंद्र रोग से दिखता है कहता हाँ दो चंद्र में सत्य से देखा सर तो बता दे काला काला बहुत बड़ा कारण में देखा रज्जु के से वो कहता है सर तो देखा तो स्मरण होता है दिकर तो स्मरण पहले प्रमाण वितरण विकल्प निद्रा में उस दृष्टि से आज अनुभव उनका स्मृतनाम अनुभवात्वं इनसे अनुभव से स्मृति के भी अनुभव स्मृति का अनुभव होता है फिर स्मरण होता है सर्वस्त दोस्तों अनुभव का अनुभव प्राप्ति प्राप्ति पूर्व का वृत्ति स्मृति प्राप्ति पूर्व का वृत्ति तो प्राप्ति होने पर ज्ञान होने पर आगे वृत्ति स्मृति तथा स्मृति न उपजन स्मृतियों का तथा का अनुभव अनुभव से स्मृतियों का उपजना, अनुभव अनुभवता ज्ञान होता है अनुभवता ज्ञान होने पर का स्मरण होता है नु ये दूसम दिशा की प्रेक्षापटा के साथ तथा न बुते तत्कम आसा सर्वास्पेटा अभी प्रश्न निरोध वृत्ति वृत्तिरोधय योग का निरोध करना है ये भाष्य में कह्य सर्वा सर्वा पेटा वृत्त निरोधव्य सवृत्ति का निरुद्ध करना है सवृत्ति का निरोधक नागिका एक निरोधव्य सब वृत्ति का निरुद्ध करना है संस्था करते हैं तो सबका निरोध क्यों करेंगे ये पुरुष पुरुषों को जो श्वेत देने वाली वृत्ति है उनका निरुद्ध करना चाहिए निरोधव्या प्रेक्षावता प्रेक्षावृत्ति पुर्वकारी कहते प्रेक्षावान प्रकृत इच्छा प्रेक्षा इच्छा दर्शन समय परीक्षा प्रकट विचार करना परीक्षा प्रेक्षावान तेना प्रेक्षा बता बुद्धि पूर्वक कार्य के द्वारा क्या करना चाहिए जितने क्लेश देने वाली मृत्यु उनका निरुद्ध करना चाहिए क्लेशा कृतःता न बुक तय जो अभी तभी क्लेस है ये तो देते हैं उनको तो रोकना चाहिए न बृक्या वृत्ति तो कोई कष नहीं देती है कि आता निर बुतियों का निर्देश क्यों करना चाह सर्वास्ता सर्वास्ते वृत्त सुख दुख मोहात्मिका अंत के परिणाम है वृत्ति बुद्धि त्रिगुणात्मिका सप्तरजतम सप्तगुण सुखात्मक रजगुण दुखात्मक समगुण मोहात्मक द्वितीय द्वितीय सुख दुख महात्मिका सुख दुख मोहा क्ले से तु व्याख्या सुख दुख मोह इनकी व्याख्या करेंगे व्याख्या कर सकते व्याख्या राग दुखानुसा ये कहेंगे सही राग सुख के पीछे होने वाले है राग होता है सुखानुसई सुखम अनुच्छेद दुख के पीछे होता है जिसे दुख मिला उसके प्रति होता है मोह पुनः अविदे की मूक कहेंगे ये सर्वा वृत्तव निरोधव्या ये सब जितने द्वितीय सब का निरुद्ध करना चाहिए ये का निर्द करवृति निर्भर आसा विरोधे संप्रज्ञा तो वा समीर्भवतीसंप्रज्ञा तो वा असंप्रज्ञा तो वा कि समाधि आसा विरोधे आसमी कहा वृत्तिना आसा वृत्तिना निवेदय संप्रज्ञात का समाधि होती है अथवा संप्रज्ञात समाधि टीका में टीका में यह सर्वाचित तुगम तो टीका कार्यकर्ता तो तो राष्ट्रीय स्तर ल्याख्या तो कर निकालते नहीं सब वृत्ति का निवृत्त करना चाहिए अब ये निवृत्त करने के लिए क्या उपाय है निवृत्त उपाय पृचती कैसे वृत्तियों का निर्दय करेंगे अथा निवेदय कौ उपाय आसान निरोधक उपाय आसानी का वृत्ति नाम नहीं वृत्ति नाम आसान का निरोध करना है सर्वा सर्वा निरोध निधक है वृत्ति का निरोध में क्या होता है उपाय पर उत्तर देते हैं अभ्यास ध्यान वैराग्या ये प्रसिद्ध है वृत्ति का निरुद्ध तो करना पड़ता है मन को रोकना पड़ता है अभ्यास वैराग्य ध्यान अभ्यास बार बार करना पड़ेगा और वैराग्य भी चाहिए तभी वृत्तियों का निरह होता है ध्यान तभी होता है मन को रोकने के लिए ये करना पड़ता है अभ्यास है उनको तो कमते हुए वैराग्य मंच भी जैसे भगवान ने कहा मन को रोकने के लिए नंचलन ही मन है कृष्ण और बड़ा चंचल मन है सत्या हम निध मन है वायु दुष्कर्म कोई संतय नहीं बड़ा संचल है किंतु अभ्यास में तो वैराग्य ने है अभ्यास वैराग्य दोनों के बरा शुक्र ने उत्तर अभ्यास वैराग्य ध्यान तन निध अभ्यास वैराग्य निरोधे जनित अभार व्यापार वैजन समुच्चय न तो क्या निरोध करने के लिए अभ्यास करना है या वैराग्य चाहिए दोनों विकल्प निरोधे जनता करने निरो के लिए अभान तर व्यापार समुच है उसका कार्य अलग इसका कार्य अलग दोनों का व्यापार के रहते दोनों का समुचय अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए न तो विकल्प ये विकल्प नहीं कि अभ्यास तो करे गैरागर देना गैरागिर अभ्यास नहीं करेंगे ऐसा ही दोनों चाहिए क्या नाते नदी नाम उभय तो गिनी चित्त नदी चित्तम नदी वो जैसे मुको कमल कैसे मुकम कमल चित्तम नदी गो, गो। नदी जैसे बहुत नदी उभय उभय तो वाहिनी कह नदी ही दो धारा होगी एक धारा इधर एक धारा इधर एक नदी चलती ये उभयी उभय वह ही कल्याणाय वह ही तांता है ये चित्त कभी तो, तो कल्याण के लिए बढ़ जाता है कभी पाप के लिए इधर बढ़ेगा गीत कर्म करेगा आत्मार्ग में चलता है तो पाप करने के लिए इधर जाएगा ये मनुष्य इस प्रकार अत्या कर्म करेगा तो चल जाएगा पाप कर्म करेगा तो नीचे निका उत्तम सत्यता मध्य राज का जगन्ना चीता उत्तम गुणी वाले कहा जाए अद्भुत काम का ये चित्त नदी इस प्रकार कल्याण है भगवती जल्टी जल्टी भी है। तो बहुत गलती नदी गलती चित्तर से बहता है स्वास्थ्य करा जाता है या तो प्राग त्याग भरा के विषय मिलना ता कल्याण या नदी जो चित्तर नदी के समान चित्तर कवल्य प्राग भरा कैवल्य प्राग भर प्राग कैवल्य को ढालू रे वजन के तो उत्पोर बढ़ जाता है विवेक के विषय मिलना विवेक विषय का नीचे नीचे विवेक विषय नीचे को चल जाता है और वसार का विधार हो जाएगा संसार उत्तर अधिक है अविवेक विषय अविवेक विषय नीचे और निषिध विषय पर बढ़ जाएगा यह नदी पाप वैराग्योत तो व्यक्ति का प्रबंध प्रबंध प्रवाह कैवल्य तो प्राव है कैवल्य रूप का प्रवाह है बहुत जाता है प्रबंध और निम्नता गंभीरता अदालता आगे विवेक विषय निम्न विवेक के विषय केवल के निचार है निम्नता गंभीरता अदालता विवेक के विषय चल जाने वाले और जो विवेक अवेक विष्णय पाठक है तर वैराग्य विषय जो तो क्रिया खिली क्रिये बैराग्रहण पर विषय स्त्रोत विषय का प्रवाह खिली क्रिय प्रकार अल्प किया जाता है निरुद्ध क्रिया क्रिय थे निरुद्धे विषय का स्रोत तो प्रवाह जित बहुता जाता है प्रभाव बैराग्रहण पर धीरे धीरे कम होता है खिली क्रिये अल्पी क्रिय अल्पी निरुद्य थे अरे विवेक दर्शनाभ्यास है ना विवेको उद्घाट करते विवेक दर्शन विवेक विचार करने पर अभ्यास करने पर बार विवेक तत्व का उद्घाट विवेक स्व आनंद होता है के खुल जाता है तो विवेक और चलता है और विशेष तत्व बंद हो जाता है धीरे धीरे ये तो उभिना चित्तवृत्ति निरोधक तो चित्त बुद्धि निरोधक करने के लिए दोनों चाहिए विशेष तत्व को कम करके बंद करना है और विवेक तत्व को प्रवाह करना है वित्त तत्व को काम करने के लिए क्या चाहिए वैराग्य वैराग्य में द्वित्रोत के लिए क्रिय थे और विवेक स्रोत तो उद्घाटन करने के लिए का अभ्यास करना है उभयागे चित्तुद्धिरो उभय अभ्यास और वैराग्य तरह तो अभ्यास स्वरूप प्रयोजनाभ्या लक्षण नभ्यास का स्वरूपन करते हैं और प्रयोजन करके लक्षण करते स्वरूप प्रयोजनाभ्याम लक्षण करते हैं तत्रो यत्नोभ्यास तत्र अभ्यास वैराज किन अभ्यास क्षति के लिए यत्न करना अभ्यास पत्रकार अभ्यास वैराग्य और मध्य दोनों अभ्यास वैराग्य दोनों है इसमें कितो यत्न अभ्यास अभ्यास वैराग्य दो है दोनों में से पहला अभ्यास कहते हैं तत्र कयोग हो और गये अभ्यास कहते व्यक्तन अभ्यास के लिए जो अभ्यास है निमित्त व्यक्तन को कहते अभ्यास है नित्ति के लिए प्रयत्नदार वार करना इसका नाम अभ्यास है अभ्यास का लक्षण इसनेत्न तो अभ्यास तत्र हो गया हो गया तंधवती पृथ्वी पृथ्वी का लक्ष्मी क्या है गंधवती पृथ्वी तंधवतीथिवी नी तेस नवसु द्रव्यु मध्य गंधवती पृथ्वी इस प्रकार अभ्यास बैरागर मध्य अभ्यास करो तो यस ये अभ्यास का लक्ष्य त्रत तेज दोनों में से केवल अभ्यास कहानी तैयार है तब जागुष की व्याख्या है वाशनी चित्त अभत्तिक स्थिति क्या है चित्त की स्थिति अवृत्तिकस्त्य प्रशांतवाहिता स्थिति अवृत्तिकस्त्य वृत्ति रहित होने पर प्रशांतवाहिता शांत बहने वाली चित्त की ये स्थिति तो तो है प्रशांतवाहिता सब तो बनो शांत होकर प्रवाह चले यह मुख्य स्थिति है बहना क्या है अवृत्ति हो गया तो निरुद्ध होकर के जो निरुद्ध होकर लगातार रहे ये स्थिति शांतवाहिता व्यक्त उसमें कहीं बहुत रहें नहीं निवृत्त हो गया अवृत्ति कत्या हो गया वृत्ति जो सब बंद हो गया प्रशांतवाहिता में ये कहते हैं शाख् की वृत्ति कहते हैं और ये अन्यत्र कहते बिल्कुल वृत्ति निरुद्ध हो गया तो निवृत्ति वृत्ति निरुद्ध होकर लगातार इसके नाम है स्थिति स्थिति के लिए अर्पन को अभ्यास कहते हैं टीका में आवृत्ति का टीका है क्या राजस्व तामस को वृत्ति रह सकते राजस्व तामस को वृत्ति नहीं प्रशांतवाहिता कौन से सात्विक वृत्ति हे ये कहते तथ्य विचार करें अन्नत्र का निवृत्ति करता सब वृत्ति है, वृत्ति हो गया निरुदृत्ति होने पर फिर निरुद्ध अवस्था का प्रभाव ये प्रशांतवाइटा भारतीय टीका में विमला आवृत्ति सात्विक वृत्ति वाहता एकाग्रता स्थिति शास्त्री को वृत्ति कर गया विवेक ख्याति सदर्शक और उस स्थिति का निवृत्तिक हो गया और रहित तो होकर ना, उसके लिए प्रयत्न है वस्तुतः तो समाधि के लिए प्रयत्न किया जाता है क्योंकि तो संप्रका तो समाधि पूर्व को होती है असंप्रदा तो समाधि इसलिए पहले रजोगुण तमोगुणों को बंद करके शास्त्री को विवेक ख्याति हो उसके लिए प्रयत्न करे उसके बाद अब अपने आप तो जो वे की ख्याति में गैर जो हो जाए तो निर्विकल्प समाधि हो जाती है दिया है सप्तमी व्यक्ति निमित सप्तमी क्या सप्तम सेमित प्रयत्नों का अभ्यास करते हैं यथा चर्मणी जीतना नंती चर्मणी दीप जीतना अंति निमित कर्मयोगिक सिद्धांत समझे सूत्र देकर के एक काल याद कराना चर्मी जी तुम हंसी दंतर् हंसी कुंजरम के श्लोक मिल जाएगा निमितात कर्मयुग सूत्र सिद्धांत कह दिए ये द्वितीय खंडे मिलेगा द्वितीय खंडे प्रथम खंड मिलेगा प्रथम खंड कार खंड में सिद्धांत कहें प्रथम खंड मिल जाएगा निम्तात कर्मयुग सूत्र इसमें सप्तमी हो गई निमित्ता तो सप्तमी होती कर्म की योगी कर्म योगी मतलब चरवणी दीप न मनती दीप हस्ती को मारते हैं चरवणी चरम के लिए जागरण को ही मारते और जाघर मारते है और दमतोर हस्ते कुंजरम दांत की लाठी मारते हैं दांत के दमतोर हमसे कुंजरम दांत की लाठी मारते हाथी के दाँत वो तुम व्याघरादरणों के लिए आते व्याघरादी तो को गंतर हमती तुझ कैसे तो चावरी हमती और केत के लिए चावरी गाय जो भगवान की चावर करते हैं ना वो गाय के वो बड़े हिस्सा होते हैं उनको मारते हैं केस के लिए उम्रने के लिए कभी मारते हैं नहीं तो केस चवरे तो जाते हैं गाढ़ा करके चिप करेंगे अंतमी जो रहेगा वो जा कुछ काट करके फिर गाढ़ा हो जाएंगे नहीं तो देखेंगे तो सब लोग गाय मिल जाएंगे तो मारेंगे मार देंगे बहुत तो कुछ ऐसे काट देंगे तो गाय तो पूछे वो तो तो लटक चलता है वो कुछ गाय अभी वहाँ प्रभात पर्वते के पास है कि वो नहीं है थोड़ा अलग प्रकार है उस सब जातीय थोड़ा है कि वो सामने गाय तो पेट में लटकता है निश्चय गिस्त किस जाता है चलते हैं तो इसे जाकर के पीछे काट वे करेंगे फिर कहीं काटा करके अंदर उठ जाएंगे कहीं मारे कितने जाते सिंधु पुस्तक है तो सिंधु एक पुस्तक अंधकोष के लिए कुछ कोई गंध मृत हाँ तो ये निमितात कर्मयोग पत्र में ये आएगा के सिद्धांत गांधी प्रयत्न वेग परी जो प्रयत्न हैत्न गया यन क्या है सदर्थ यत्न प्रयत्न उसका प्रयत्न उसका सत्सम आ रही थे ऐसा संपादन करने की इच्छा से स्थिति तो संपादन की इच्छा किस तत्साधन अनुष्ठानों अभ्यास ऐसे स्थिति के लिए उसके साधन का अनुष्ठान करना यही अभ्यास ही, ये अभ्यास करना चाहिए अभ्यास आगे वेरागे कहेंगे और अभ्यास के बाद अभ्यास के सिद्ध होता है o um.